माँ की बातें स्वामी परमेश्वरानंद माँ मंदिर में बैठी थी पूजा समाप्त हो चुकी थी मेरे एक गुरु भाई ने सहसा माँ से पूछा माँ आप ठाकुर को किस रूप में देखती हैं माँ कुछ देर चुप रहकर गंभीर भाव में बोली संतान के रूप में देखती हूँ एक दिन माँ अपने आप बोली देखो तुम लोग वंदे मातरम का नारा लगाते हुए री करते हुए मत फिरो। उसके बदले हाथ करघा करना कपड़ा बुनना उचित है मेरी तो इच्छा होती है कि एक चरखा मिल जाए तो सूत कातूं। तुम।, तुम लोग रचनात्मक कार्य करो बातचीत के बीच एक दिन मैंने माँ से कहा माँ हमारे मन की अवस्था बड़ी दयनीय है बीच बीच में मन ऐसा चंचल हो उठता है भय लगता है कि कहीं डूब ना जाए माँ ने कहा यह क्या बेटा डूबोगे क्यों तुम लोग ठाकुर की संतान हो क्यों कर डूबोगे कभी कभी नहीं ठाकुर तुम लोगों की रक्षा करेंगे माँ तब कोवालपाड़ा में जगदम्बा आश्रम में थी एक दिन वे कहने लगी देखो मैंने बहुत दिनों के बाद आज ठाकुर को यहाँ पर देखा भोजन के बाद वे खूब विश्राम कर रहे थे एक दिन मैंने माँ से पूछा माँ ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है क्या पहले पहल हर विषय को लेकर अभ्यास करना पड़ता है अथवा यह अपने आप ही हो जाता है माँ ने कहा वह पथ बड़ा कठिन है तुम लोग ठाकुर को पुकारो समय होने पर वे स्वयं बता देंगे